महाभारत आदि पर्व त्रधिक द्विशतमो अध्याय द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार द्रोणवाच मंत्रा सुम उपानी तय धिताष्ट्रितय धर्ममर्थ्यम यशस्यम च वाचमित्यन शुश्रम द्रोणाचार्य ने कहा राजा धित्राट सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो यह हम परंपरा से सुनते आए हैं ममाप्येश मतस्तात या भीस्म से महात्मन संविभ्यासु कौंते या धर्म तात मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बाँट देना चाहिए यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है प्रेषताम द्रुपदा या सू नर कश्चि प्रियंवद बहुलमर रत्न आदा ते सामर्था भारत भारत द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए मिथ कृत्यम च तस्में स आदा वसुगछत वृद्धि च परमा ब्रूयाद तत्संोद्भवा तथा संप्रीय तांब्रूजा द्राज दुर्योधनम तथा असकृत द्रुपदे चृष्ट दुम चारत राजा द्रुपद के पास बहु के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए भारत उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्ट दुमन के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धित्राट और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है उचितत्व प्रियत्व च योगस्यापि च वर्णय पुनः पुनः शिकौंते यान इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करें। हिरणमयान सुभ्राणी बहुण्याभरणान च वचनात्न्द्र द्रौपद्या संप्रयक्षत राजेंद्र वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर स्वर्ण में आभूषण अर्पित करे तथा तो द्रुपदपुत्राणा भरतर्षभ पाण्डवा कुंत युक्ता भरतश्रेष्ठ द्रुपद के सभी पुत्रों समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हो उन्हें भी वह अर्पित करें एवं शांत सामुक्त द्रुपदे पांडव सह उक्ता सौरंतर ब्रूया प्रति इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों से द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे अनुज्ञाते सुवीरेशो बलम गच्छत सोभनम दुशासन चापी आने तुम पांडवा नि जब त्रिपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहां ले आने के लिए जाए ततस्ते पाण्डवा श्रेष्ठा पूज्यमान सदा तया प्रकृति नाम पदे स्था शैतृके यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे ए महाराज पुत्रु तेषुच वित्तम औप एक कम मंदे हे भरतवंशी महाराज आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपर्युक्त व्यवहार ही करना चाहिए भीष्मजी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ वर्तमानाभ्याम योजिता वर्तमानभ्यान न मंत्रताम तेय श्रेय कियूतरम तथ कर्ण बोला महाराज विष्मजी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है उन्हें आप अपना अंतरंग सुरित समझकर सभी कार्यों में उनकी सलाह लेते हैं फिर भी यदि वे आपके भले की सलाह न दें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है दुष्टेरमन साजो वै प्रक्षनात्म ब्रुजान श्रेय समनाम कथम कुर्यात मतम जो अपने अंतकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे हो कर सकता है न मित्र्यर्थकृेशेतराजवा विधिपूर्व सर्व से दुःखम वा यदि सुखम मित्र भी अर्थसंकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आप पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही सभी के लिए दुःख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है कृत प्रज्ञो बालो वृद्ध से सहायस्य सर्वत्र विन्दति मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय वह देव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है श्रूयते ही पुरा कचो चेस्वर आशी राजगृह राजा माघा नाम सुना है पहले राजगृह में अम्बुवीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे वे माघ राजाओं में से एक थे सहीन करण ये सर्वक्स परमोप अमात्यसंसर्वेषु कार्यु एववा भगवत उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था तस्या तस् महात्म्यो महाकर्णी बभुवहिक्वर स्था सलब्ध बलमात्मान मनमान मनते उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था उसे सैनिक बल प्राप्त था अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेला करता था सराज्य उपभोग स्त्रियो रत्न धना चे सर्वसो मूढ़ ऐश्वर्य च स्वयं तथा वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री रत्न धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था तदादाज चलोध्य लोभा लोभोप्य लोभोप्यवर्धत तथा ही सर्व राज्य मजीर्ष वह सब प्रकार सब पाकर उस लोभी को लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा हीनस्य करने कर्ण सबरि रुक्षवास परम से यतमान तद्राज्यम न शाके न श्रुत यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका यह बात हमने सुन रखी है किमनद तस्य से यदि राज्य भविष्य विशापते मिश्र सर्वोक राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था उनके प्रयत्न से नहीं अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है महाराज यदि आपके भाग्य में राज्य बड़ा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे एवं विद्वन्नुपाधत्व मंत्रिणाम साध साद्व साधुताम चैव बोधभ्यम अधान्य भाषितम राजन आप समझदार हैं अतः तो इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए किसने दूसरे हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से इसे भी जान लेने चाहिए द्रोणुवाच विद्मते भाव दोषे नुच्यते दुष्ट पांडव हे तो स्तम दो समाख्यापयुत द्रोणाचार्य ने कहा ओ दुष्ट तू तो क्यों ऐसी बातें कहता है यह हम जानते हैं पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है हितम तो परमम परम कर्ण ब्रवे में परमम हितम कर्ण मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ यदि तू तो इसे दोष युक्त मानता है तो बता क्या करने से कौरवों का परम हित होगा अत्यथाचे तेजन ब्रवे में परम हितम कुरवो वह भीनती नचरे न अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा ऐसा मेरा मत है इतिश्री महाभारत आदि परवणि विजुराग मनराज्य लम्ब परवणी द्रोण वाक्य दधिक इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदरागमन राज्यलम्भ पर्व में द्रोणवाग्य विषयक दो सौ तीसरा अध्याय पूरा हुआ